टीवी प्रोग्राम्स भी देते हैं और बहुत अच्छी तरह से लोगों को अपनी बात बताते हैं और कई बार हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर अपने डेली रूटीन के जो काम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाता है हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या होगा कल लेकिन साथ ही साथ आज जो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का जो दुनिया है जिसको कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया बन गई है जहाँ पर हर चीज़ जो है आपके हाथ के द्वारा खेलता है क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी आज इस तरह का है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ गई है लेकिन फिर भी जब लाइफ बनाना हो करियर बनाना हो तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि किस दिशा में हम जाएँ किस जगह से हम लोग शुरू करें ये सारी बातें हमारे मन में आता है तो उसी विषय को ठीक करने के लिए हमारे साथ है तृप्ति जी तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में ओम शांति तृप्ति जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि मैं भी शायद दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ और आपके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए फिर उसके बाद हम लोग करियर की बात करेंगे तो बेसिकली एक आई टी कंपनी में आई वर्क एज वाइस प्रेसिडेंट और इसके पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग किया है उसके बाद एम बी ए किया है और uh, तकरीबन पंद्रह साल से आई टी इंडस्ट्री में हूँ काम कर रही हूँ साथ, साथ uh, ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज भी लिया है और uh, इसके लिए भी दिशा पर जैसे प्रोग्राम चलता है ब्रह्मा कुमारी इसका प्रॉब्लम्स को बाई हैपीनेस को हाई तो उसके द्वारा भी कुछ कार्य चलते रहते हैं ये चलिए बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनने से और इतना सारा कारोबार आप करते हैं और फिर भी फ्री रहते हैं नेचुरल रूप में आप रहते हैं तो वो मैं जानना चाहूँगा कि ये आपका रहस्य क्या है इस तरह से खुशी से जीवन बिताने का जो रहस्य है आपके चेहरे पे जो मुस्कान है उसका रहस्य क्या है जी आपने बिल्कुल सच कहा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग कहते हैं कि ऐसी क्या बात है ऐसा क्या रहस्य है क्योंकि जैसे कहते हैं आईटी इंडस्ट्री में आजकल स्ट्रेस बहुत है पर कोई मुझसे आके पूछता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेस कौन से पॉकेट में रखा हुआ है <laughs> <laughs> तो मैं कहती हूँ ठीक है मुझे ज़रा ढूंढने दीजिए मैं ढूँढ के देती हूँ तो ये बात सच है कि जो नॉलेज मिला है ब्रह्मा कुमारी इसका तो इट ट्रांसफॉर्म्स वंस लाइफ वंस करियर तो जैसे करियर की भी बात करें तो इतनी जल्दी यानी अगर हम बात करें देर आर मल्टीपल थिंग्स क्योंकि हम जो कहते कार्य कुशलता हम जितना ज़्यादा इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं उतना ज़्यादा लाइफ खुशियों से भर जाता है उतना वैल्यू बेस्ड लाइफ होता है उतना प्यार सामने वाली, वाली के लिए भर जाता है और जितना हम वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं हमें लोगों से भी रिटर्न में उतना प्यार मिलता है उतना अपनापन मिलता है उतना रिस्पेक्ट मिलता है और कार्यकुशलता ऑब्वियसली बढ़ती जाती है एफ़िशेंसी एफेक्टिवनेस बढ़ता जाता है और इस प्रकार से हमारी लाइफ परिवर्तन हो जाता है पर्सनल एज वेल एज़ करियर करियर में भी बहुत बहुत इसमें मदद होती है <laughs> <laughs> ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और कई बार हम लोग ऐसा हो जाता है कि 10वीं या 12वीं में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें अपना करियर के बारे में फ्रेम करना शुरू कर देते हैं कई लोग शुरू करते हैं कई लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे तो जो लोग बाद में कर लेंगे फ्रेम अपना करियर का वो लोग आगे बढ़ पाते हैं या जिन्होंने शुरू किया है फ्रेमिंग करना वो लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उसके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं सुनना चाहूंगा आपसे। <laughs> जी मुझे एक एग्जाम्पल याद आया आईटी कंपनी में जैसे कि हमने आ, हम प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिल गई है की डेडलाइन है छह महीने में प्रोजेक्ट डिलीवर करना है लेकिन क्या डिलीवर करना है रिक्वायरमेंट अभी तक मिले नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस प्रकार से क्वालिटी होगी डिलीवरी की तो मुझे इसी प्रकार का सवाल लग रहा है कि लाइफ है और हमारे हम बैट हम भी गए हैं अपने जीवन रूपी नैया में लेकिन जाना कहाँ है नॉर्थ में जाना है साउथ में जाना है ईस्ट में जाना है वेस्ट में जाना है और इतने बड़े सागर में अगर यही नहीं पता हो कि हमें जाना कहाँ है और ऐसा होता भी है ये नेचुरल है हम जाते हैं ओके कि शायद हमें नॉर्थ में जाना है कुछ देर जाते पता चलता है नहीं नहीं शायद साउथ में जाना है फिर ज़रा टर्न ले आते हैं इसमें क्या होता है कि हम बहुत अपने जीवन का वैल्यूबल टाइम लूज़ कर देते हैं और हम बहुत अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और जब एनर्जी लूज़ हो गई तो एफिशिएंसी क्या क्या होगा डाउन हो जाएगी और फिर रिजल्ट्स कैसे होंगे रिजल्ट्स भी उतने अप्रोपडेट नहीं होंगे इंपॉर्टेंट है डिटर्माइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ़ लाइफ एम ऑफ लाइफ गोल ऑफ़ लाइफ तो जितनी जल्दी हमें क्लैरिटी मिले कि हमें करना क्या है उतनी जल्दी हम अपने जीवन की का माइल्ड स्टोन्स डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने निश्चय कर लिया मुझे डेली जाना है तो जब डेली जाना है तो मैं तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ ट्रेन की बुकिंग टाइम पे कर सकती हूँ और जब बुकिंग है मुझे पता है पहले मुझे शायद बॉम्बे जाना होगा आगे डेली जाना होगा या फिर आगरे में मैं ट्रेन बदलूँगी तो जितना ज़्यादा प्लानिंग होगा मैं फिर अपने अप्रोच पता है प्लान कर सकती हूँ और जितना ज़्यादा प्लान्ड ट्रैवल होता है उतना आराम से हमें अपने एम को पहुंचने में सहायता मिलती है ये yes, इसलिए आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है जितनी जल्दी हो सके हमें अपने करियर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए और एम को निर्धारण कर लेना चाहिए बेस्ड ऑन द स्किल्स दैट वी हैव <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया तृप्ति जी मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले हमारे विद्यार्थी और हमारे बड़े माता पिता भी इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि थोड़ा सा दसवीं या बारहवीं तक ही नहीं उससे पहले से ही हमको अपने लाइफ का जो गोल है क्या बनना है किस फील्ड में काम करना है थोड़ा सा फ्रेमिंग जरूरी है जितना आप फ्रेम करते जाएँगे अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित करेंगे तो आप उस तक आसानी से पहुँच सकते हैं अगर हम दसवीं बारहवीं पूरा हो गया और डिग्री चॉइस करना है आर्ट्स कॉमर्स का या फिर साइंस में किस में जाना यही पता नहीं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है इसलिए पहले से ही थोड़ी पूर्व तैयारी इन सभी चीज़ों की ज़रूरी है यही तृप्ति मैं अब भी बता रही है और मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कभी कभी हो जाता है कि भाई चलो यही करना है फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जहाँ पर बजट की बात हो जाती है या फिर फैमिली का या फिर दोस्तों का रुझान अलग है तो वहाँ एक तीन त्रिकोण आ जाता है एक तरफ हमारे दोस्तों की जो हम लोग साथ में पढ़े हैं वही ग्रुप हमारे साथ हैं उनका चॉइस, एक मेरा अपना चॉइस, और तीसरा आता है माता पिता का अपना चॉइस, और वो भी बजट के साथ में तो क्या किया जाए ऐसे में मैं आ, ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या आप सजेशन दे सकते हैं आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस नॉर्मली हम एनकाउंटर करते हैं <laughs> क्योंकि अगर पेरेंट्स हमारे डॉक्टर हैं वो चाहेंगे बच्चा डॉक्टर हो जाए <laughs> अगर पेरेंट्स इंजीनियर है उन्हें लगेगा क्यों ना हम बच्चे को इंजीनियर बना दें लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हमें खुद के लिए सोचना है कि मैं एज एन इंडिविजुअल मैं क्या करना चाहता हूँ मेरी क्या इच्छा है मेरे स्किल सेट्स क्या हैं अगर समझो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद पेंटिंग मेरी हॉबी है और पेंटिंग मेरी जो स्किल्स हैं वो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूं और पैशन है मुझे उस चीज़ के लिए तो भले कोई भी चीज़ हो पेंटिंग हो आर्ट्स हो क्राफ्ट हो ड्राइंग हो डांसिंग हो जो भी एरिया हो स्पोर्ट्स क्योंकि ये सब इट्स ऑल यानी प्रोपैशन से रिलेटेड है ये आज ऐसा है कि जब तक इंजीनियर नहीं बनेंगे डॉक्टर नहीं बनेंगे ये भी बात है कि हम आजीविका मम्मी माता पिता का क्वेश्चन होता है कि कैसे गुजर बसर होगा ये बहुत उनका वैलिड सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अगर हम बन जाएं प्रेशर आए कि आप पेंटिंग छोड़ दो आज से आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करेंगे मेडिकल बनना पड़ेगा और शायद हम क्योंकि माता पिता की इच्छा है हमने अपना छोड़ दिया सब कुछ जो चाहते थे कर लिया किसी तरह से हम शायद डॉक्टर बन भी गए कुछ समय तक काम कर भी लिया लेकिन हर बार हमें क्या याद आता रहेगा कि मेरा जो पैशन है हाउ डू आई गो बैक टू माई पैशन क्योंकि हमारा मन जो है आगे बढ़ने नहीं देगा खुशी से तो इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ खुशी जो मेरा अपना नेचर है दैट इज़ विद इन तो वो खुशी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और जहाँ खुशी गायब हो गई तो आउटपुट या रिजल्ट कैसा होगा तो नॉट एज एक्सपेक्टेड हम मेडिकल में काम करेंगे प्रोफेशन में काम करेंगे लेकिन जितनी हमें कार्यकुशलता से काम करना चाहिए इफेक्टिव और इफ़िशेंट होना चाहिए वो हमारे काम में दिखेगा नहीं तो इम्पोर्टेंट है हाँ हम वो काम करें जिसमें हमारा पैशन हो क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर हम बहुत ही ज़्यादा पैशन है तो डेफिनेटली वहाँ हमारी कार्यकुशलता बहुत अच्छी रहेगी और हम किसी भी फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट है शायद पैसे कब मिले <laughs> हो सकता है ऐसा लेकिन इफ़ दैट इज़ व्हाट आई वांट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि ठीक है मैं कम पैसे में खुश रहूँगी पर यह करके मैं खुश रहूँगी इम्पॉर्टेंट है हमें यह जानना कि मेरी खुशी कहाँ है मैं अपने लाइफ को कैसे ड्राइव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और जैसा मैं चाहता हूं वैसे मैं अगर आगे बढूं तो सफलता यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है <laughs> <laughs> तृप्ति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग जो चॉइस हमारा है उसी को ही पहला प्रेफरेंस दे और हो सकता है उसमें कई मुश्किलें जैसे कि हम बात कर रहे थे बजट हो सकता है आ, माता पिता की ख्वाहिश हो सकती है आ, लेकिन एक्चुअली में हम किसी दूसरे की अगर ख्वाहिश पूरा करने में लग जाएंगे तो हमारी अपनी ख्वाहिश जो है हमें बीच बीच में पूछता रहेगा कि क्या अब क्या तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपना इंटरेस्ट जो आपका फील्ड है जो आपका चॉइस है उसको पहले से ही मेरे ख्याल से माता पिता को या अपने दोस्तों को बताते जाइए और उनके माइंड पे अपनी बात पहले से थोप दीजिए ताकि वो उसी तरह का फ्रेमिंग कर लें और उसी बात को आपके लिए राजी कर दें <laughs> क्योंकि हम लोग लास्ट में जब एंड एंड एंड टाइम में जब हमारा डिसीजन लेके हम लोग को ट्रेन पकड़ना ही है उस समय बोलने से कुछ नहीं होगा इसलिए आप पूर्व तैयारी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी विषय पर और उसको अगर हम पहले से बता देते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे पेंटर बनना है मुझे आर्टिस्ट बनना है मुझे हीरो बनना है मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है जो भी है आप अपना चॉइस को 10 लोगों को बताते जाओ मेरे ख्याल <laughs> से वो सही एक तरीका है जहाँ पर आप अपनी ही चॉइस को पहले से बताते हो तो दूसरे लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा दूसरे लोग सोचेगा कि ये तो पहले से ही बोल रहा था वही करेगा बिल्कुल तो, आपने सही था एक्सेप्टेंस <laughs> बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक कला है किस प्रकार से हम अपनी बात लोगों से एक्सेप्ट करवा लें नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है और जो भी हो लेकिन जैसे तृप्ति जी ने बताया कि खुशी जो है की अपनी है और उस खुशी को हम लोग तभी बरकरार रख सकेंगे जब हम अपने रास्ते जाएंगे अपने चॉइस के अनुसार जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए बहुत सारी बातें हम आज करेंगे तृप्ति जी हमारे साथ हैं बहुत अच्छी बातें हम सभी को सुनने को मिलेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद जी हां आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट पर तृप्ति जी को सुनते रहिए मस्कराते रहिए सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं तृप्ति जी से जो दिशा चैनल में अपनी विशेष सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ एक आईटी कंपनी में भी अपनी सेवा देते हैं पूरे बिजी होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी में भी अपना विशेष इंटरेस्ट है उनको तो वो भी सेवा करते हैं साथ ही साथ प्रोग्राम्स भी देते हैं और अपना कारोबार भी संभालते हैं तो कहने का भाव ये है कि जिस तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं काम पर जाना घर बार संभालना कार्य क्षेत्र को देखना अपने दोस्तों को देखना तो उन सारी चीज़ों को करते हुए भी रिलैक्स और कंफर्ट फील करते हुए काम करना ये बहुत ज़रूरी है तो वही चीज़ों पर हम आते हैं और तप्ली जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से हम अपने लाइफ को फ्रेम कर लेने के बावजूद उस चीज़ को मैंटेन कैसे करें कई बार हो जाता है कि हमने जो सोचा वो बन गए लेकिन फिर खुशी गायब है या फिर हम उस खुशी को जो हमने चाहा है जो हमने सोचा है उसी तरह कैसे चलें जी रमेश भाई तो आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि नॉर्मली हम लोग जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पर इम्प्रूविंग आर टेक्निकल स्किल्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम अगर देखें हम अपना पूरा जीवन अगर देखें बचपन पूरा ही बचपन कहते हैं ना आजकल बच्चों का बचपन जैसे गायब ही हो गया है हा, हा, वो बचपन <laughs> जो कभी कर हुआ करता था हँसना खेलना तो आजकल जब से देखो चल, दो साल ढाई साल से बच्चा पढ़ाई बैग ले कर और स्कूल जाता है विच इज़ फाइन और वो प्रासंगिक है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कंपटीशन ऐसी है तो वो बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो हम टेक्निकल स्किल्स को ब्रश करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है लेकिन जब हम अपने कार्यक्षेत्र में एंटर करते हैं ठीक mm -hmm. है टेक्निकल स्किल्स के साथ हमने बाकी सब कुछ कर लिया mm -hmm. लेकिन जब हम एंटर करने की कोशिश करते हैं एंटर करने के पहले भी अगर हम देखें तो कहाँ स्ट्रगल होता है रमेश भाई हम देखते हैं कि फेसिंग इंटरव्यूज़ क्लियरिंग एग्जाम्स और से अच्छे कंपनी में जॉब लग जाए ये एक हमारी नॉर्मली अपेक्षा होती है और कहीं ना कहीं वहाँ हमें आजकल हम देखते हैं चैलेंजेस हैं तो सबसे पहला पढ़ाओ किसी अच्छे जॉब में कैसे एंटर होना तो आ, आ, मैं इस बारे में कुछ रिसर्चेज हुई हैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ कि किस प्रकार से हम इंटरव्यूज़ को क्रैक करें एक अच्छी पोजिशन अच्छा जॉब या जिस ड्रीम कंपनी में हम जाना चाहते हैं वहाँ जाने की हम पूर्व तैयारी कैसे कर सकते हैं टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी बात है वो तो बिल्कुल चाहिए वन हैज़ टू एक्सेल इन दैट उसके साथ साथ जो देखा जाता है आजकल इंटरव्यूज़ में वो है एटीट्यूड बहुत बार इंटरव्यूज जैसे ब्रैड स्मार्ट एक नो रिसर्चर्स हैं और उनके रिसर्च के आधार पे जो आज इंटरव्यूज देखते हैं वो कहते हैं टेक्निकल स्किल्स अगर कमी है चल जाएगा क्योंकि टेक्निकल स्किल्स कैन बी कवर्ड इन ट्रेनिंग ट्रेनिंग करा देंगे हम कुछ और करा देंगे कॉम्पिटेंसी इंक्रीज uh, करने के तरीके करा देंगे वो फिर भी इसको चलाने के मोड में रखते हैं लेकिन वॉट दे के नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इज़ विध एटीट्यूड अगर उन्हें ऐसे इंटरव्यू प्रोसेस में लगता है कि बच्चे का एटीट्यूड ठीक नहीं है पॉजिटिव नहीं है बच्चा आगे यू नो नई नई चीज़ें सीखना नहीं चाहता है नहीं। ये अगर उनको कहीं ऐसा लगे तो वो बिल्कुल भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट इज़ पॉजिटिविटी इन लाइफ और इंटरव्यू में पॉजिटिविटी कैसे झलकती है जब हमारी लाइफ ही उस प्रकार की हो जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें ग्लास आधा खाली न देख के आधा भरा हुआ देखें <laughs> तो ये कुछ देखा जाता है साथ में अगर हम देखें हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को तो एक इम्पॉर्टेंट यू नो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हम इंडियंस के साथ आ, कम्युनिकेशन स्किल्स hmm. तो जो तीसरी चीज देखी जाती है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट औरल कम्युनिकेशन स्किल्स रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स हाउ डू यू डू विथ दिस तो एक है कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन क्योंकि हमारे इंडियंस हम ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान नहीं देते हैं so basically dressing and presentation, ये भी articulation skills। हम किस प्रकार से एक particular thing को articulate करते हैं कितने positivity के साथ कितने confidence तो एक confidence है जो चीज़ नज़र आनी चाहिए और next है overall हमारे life के लिए approach। किस प्रकार से हमारी अप्रोच है आर वी पॉजिटिव आर वी हैप्पी आर वी डूइंग इट विथ राइट वैल्यूज़ आजकल वैल्यूज़ पे बहुत फोकस हो गया है ऑर्गेनाइजेशंस का वो नॉर्मली ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जिनके ऊपर जिनके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो और डिमो डिमॉन्स्ट्रेबल वैल्यूज़ हो तो ये कुछ चीज़ें हैं और साथ साथ कुछ और ये भी देखा जाता है कि बुकिश नॉलेज टेक्निकल स्किल्स इज़ वन थिंग हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है अब तक लाइफ में या फिर आगे कर सकते हैं तो ये सारी एबिलिटीज़ नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पर हम एक बार घुस गए जॉब में थ्रू आउट आर जॉब मुझे नहीं लगता कि अब इनमें से टेक्निकल स्किल्स जैसे हमने कहा अगर थोड़ा कम है हम मेहनत तो कर सकते हैं पढ़ा, <laughs> पढ़ाई कर सकते हैं ट्रेनिंग कर सकते हैं कहीं ना कहीं से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन ये जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई तब हम देखते हैं टकराहट बॉस के साथ टकराहट अपने रिलेशनशिप्स कलीग्स के साथ टकराहट या फिर हमें जो टाइम स्केल दिया जाता है और फिर हमारा बहुत सारा डिप्रेशन फिर स्ट्रेस आता है कहते हैं इन्वामेंट ही स्ट्रेसफुल है मैं क्या करूं? तो हमारे साथ भी ऐसा होता है जैसे बहुत सारी चीज़ें बट नाव डैट वी नो लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा क्या है कभी ऐसा कुछ लगता ही नहीं कोई डिलीवरी है कोई डेडलाइन है कोई टारगेट है भले ठीक है टफ होगा चैलेंजिंग तो होता ही है लेकिन जो सहजता से हम करते हैं जितनी खुशी से करते हैं एंड जितनी ईजीली हम कर देते हैं वो देखा जाता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है बंदे का क्या ये टफेस्ट चीज़ को भी ईजिली करने में सक्षम है यानी तो इस प्रकार से भाई जी हम ये बात करना चाहेंगे टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है लेकिन अपने करियर में इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड डुअर्ड्स लाइफ hmm. उसको अगर हम अपना शुरुआत से और एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट पे जाके सोचे आज मुझे अच्छा एटीट्यूड डिस्प्ले करना है <laughs> <laughs> तो वो नहीं हो सकता आर्टिफिशियल भी नहीं हो सकता <laughs> <है> क्योंकि एटीट्यूड <laughs> एक ऐसा चीज़ है वो आपके आंतरिक बात है और आपके सोच की बात है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली डेमो के रूप में रख भी नहीं सकते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शब्दों से हमारी हावभाव से हमारे व्यवहार से पता ही चल जाएगा कि किस तरह का एटीट्यूड हमारा है तो इसको हम लोग माइनस या छुपा नहीं सकते हैं। हाँ एक हो सकता है कि जैसे तृप्ति जी बता रहे थे कि हमारे जीवन में अगर चेंज हम ला सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ चलो आपको टेक्निकल चीज़ें या पढ़ने में दिक्कत हो रही है कुछ वो सारी चीज़ें तो मैनेज हो सकती हैं लेकिन आपका एटीट्यूड को मैनेज करने के लिए कोई और चीज़ें या कोई और के द्वारा नहीं हो सकता ख़ुद से ही करना होगा अपने आप से ही करना होगा तो आप अपने आप को अगर एक अच्छे वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के रूप में प्रजेंट करना चाहते हैं एक वैल्यूबल इंसान के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो खुद के अंदर वो वैल्यूज़ होनी चाहिए जो तृप्ति मैब हमें बता रहे थे कि वैल्यूज़ के साथ हम अगर जीवन जीते हैं जीवन को जीना सीख जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा हम जीवन जो है जी पाएंगे आगे चल के हम कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे ना ही किसी और को धोखा दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बात तृप्ति जी हमें बता रहे हैं और मैं जाते जाते कहूँगा कि एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा चलिए बहुत सारी बातें हम लोग करियर के बारे में हर हफ्ते करते हैं लेकिन अपने करियर को ठीक ठाक रखने के लिए कोई एक वैल्यू जो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे उसके बारे में बताइए और ज़रूर तो अगर आप एक वैल्यू के बारे में बात करते हैं वैसे तो खजाना है वैल्यूज़ का लेकिन एक वैल्यू अगर आप कहें तो प्यार क्योंकि मुझे लगता है प्यार खुद से उतना ही प्यार अपने कलीग्स के साथ उतना ही प्यार अपने बॉस के साथ उतना ही प्यार अपने काम के साथ तो अगर हमारा वो प्यार की जो वैल्यू है अगर वो सही यू you नो know, डिफ़ाइन की हुई है तो मुझे लगता है हम जो भी काम करेंगे और प्यार के लिए जब हम कोई काम करते तो वो उसकी कुशलता तो दिखती है काम कर रही हूं क्योंकि मुझे प्यार है काम से लव वर्क तो फिर वर्क अलग वर्क गेम बन जाएगा फिर रिमोट बन जाएगा और स्पोर्ट्स तो गेम्स हर एक को पसंद है तो मुझे लगता है हमें वर्क को गेम में ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए उसके साथ प्यार करके तो इसी प्रकार अपना इन्वायरमेंट अपनी कंपनी अपना बॉस अपने कलीग्स हर एक को हमें अगर प्यार से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम सक्सेस बहुत ईजीली प्राप्त कर सकते हैं चलिए मुझे लगता है कि सभी चीज़ों का मूल आंसर जो है आप तक पहुंच गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा तृप्ति जी को जो हमारे साथ जुड़कर अपनी इसने समय को दिया और इतने वैल्यूअल बातें जो है उन्होंने सुनाई हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ अगर भूल भी गया आप तो एक बात ज़रूर याद रख लीजिए प्यार <laughs> जी हाँ वो भी सबसे पहला है कि आप अपने आप से प्यार करो और जितना आप अपने आप से प्यार करते हो उतना ही प्यार दूसरों से भी करो और उतना ही का उतना ही जो प्यार है वो अपने कार्य क्षेत्र से भी करो कार्य से भी करो तो जैसे कि तृप्ति जी बता रहे थे अपने शब्दों में खुश हो कि वो गेम लग जाएगा मना एक खेल शुरू हो जाएगा आप काम पे नहीं जा रहे खेलने जा रहे ऐसा लगेगा तो वो एटीट्यूड प्यार का जो है अपने अंतर मन में आप बसा लो और इसके लिए मुझे लगता है कि तृप्ति जी जैसे खुद एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है ब्रह्मा कुमारी से वहाँ पर वो मेडिटेशन करती है सिखाती है लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को पाँच मिनट जरूर अपने आप को देना है प्यार करने के लिए अपने अंदर प्यार भरने के लिए तो शायद ये काम बहुत ही सहज रूप से हो सकता है जी। <laughs> तो चलिए इसी के साथ मुझे और तृप्ति जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप सभी से कहना चाहूँगा आप सभी के लिए शुभकामना करते हैं हम कि आपका करियर बहुत अच्छा रहे आप लाइफ बहुत खुशी से जिए और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और तृप्ति जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो बस कराते रहो